देवी भागवत नव स्कूर्ण वेशधारी श्रीहरि द्वारा तुलसी का पाते वृत्त भंग नारद जी ने कहा प्रभो भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हाथ विलास किया था यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें भगवान नारायण कहते हैं नारद भगवान श्रीहरि देवताओं का कार्य साधन के करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूर्ण से कमच ले लिया फिर शंख का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे क्योंकि के के के निधन में तुलसी के इस शरीर और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई तदनंतर शंखचूर्ण के वेश में जगत प्रभु भगवान श्रीहरि सो गए नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी हास विलास के अन्तर स्थिति नहीं रही अतः उसने सम्य प्रकार से तर्क करके पूछा तुलसी ने कहा मायेश बताओ तो तुम कौन हो तुमने कपटपूर्वक मेरा सतित्व नष्ट कर लिया मैं सती नहीं रह सकी इसलिए अब मैं तुम्हें साफ दे रही हूँ ब्रह्मन तुलसी के वचन सुनकर श्राप के भय से भगवान श्रीहरि ने लीला लीलापूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्रीहरि को विराजमान देखा भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था आँखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी लीला करते समय वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो कामदेव हो रत्न भूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे उनका प्रसन्न वन मुस्कान से भरा था उनके दिव्य शरीर पर पिताम्बर सुशोभित था, उन्हें देखकर कामनी तुलसी तुलसी हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी भोली नाथ, आपका हृदय के सदृश है इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डाला प्रभो आप अवश्य पाषाण हृदय हैं तभी तो उसमें दया की गंध तक नहीं रही देव अब आप पाषाण रूप हो जाए अहो बिना अपराध ही आपका भक्त मारा गया इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी तदनंतर करुणरस के समुद्र कमलापति भगवान श्रीहरि करुणायुक्त तुलसी देवी को देखकर नीतिपूर्वक वचनों से उसे समझाने लगे भगवान श्रीहरि बोले भद्रे तुम मेरे लिए भारत वर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो उस समय तुम्हारे लिए भी तपस्या कर रहा था वह मेरा ही तुम्हें स्त्री रूप से प्राप्त करके वह सुखपूर्व गोलोक में चला गया अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ रमे तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप से प्रसिद्ध होगा यह पवित्र नदी पुण्य में भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी